प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा अनादिकाल से चली आ रही कामनाओं का किसी उपाय से शमन क्या संभव है समाधान भले ही कामनाएं अनादिकाल से चली आ रही हों परंतु युक्ति से उनका शमन किया जा सकता है शास्त्र में प्रत्येक कामना की पांच अवस्थाएं बताई है प्रसुप्त उदार विच्छिन्न धनु और दग्ध बालक में कामना अभी प्रकट नहीं हुई परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि है ही नहीं इसलिए उसे कामना की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं फिर कुछ बड़ा होने पर जगत की हवा लगी कि वे प्रसुप्त कामनाएं अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं यह उनकी उदार अवस्था है अधिकांश संसारी व्यक्तियों की कामना की यही अवस्था होती है वे लोग कामना को अपना मित्र समझकर कर उसमें ही फंसे रहते हैं यदि व्यक्ति साधक होगा तो वह कामना के दोषों का विचार करेगा विचार करने पर पहले वे विच्छिन्न होंगी कामनाओं की जो धारा लगातार चल रही थी वह अब टूटने लगती है यह उनकी विच्छिन्न अवस्था है इस प्रकार दीर्घकाल तक विचार करते करते धीरे धीरे कामनाएं कमजोर हो जाएंगी अर्थात तनुता को प्राप्त हो जाएंगी उस अवस्था को तनु कहते हैं अभी वे कमज़ोर जरूर हुई हैं परंतु उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता साधन छोड़ देने पर वे फिर बलवान हो सकती हैं साधक दृढ़ता से अभ्यास करता रहेगा तो ज्ञान प्राप्त कर लेगा इसके बाद कामना दग्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगी उसके पुनः जीवित होने में कोई निमित्त नहीं रहेगा परंतु यह काम कोई एक दो दिन या महीने दो महीने तक का नहीं है काल तक सतत अभ्यास करना पड़ता है तभी सफलता प्राप्त होती है जिज्ञासा किसी की अंतर्दृष्टि हो जाए तो उसे बाह्य जगत को किस तरह देखना चाहिए समाधान जब अंतरदृष्टि हो जाएगी उस समय मालूम हो जाएगा कि जगत कैसा दिखाई देता है अभी से उसकी चिंता क्यों करना कोई पति पत्नी थे किसी के मकान में किराए से रहते थे रोज़ाना भोजन बनाने के बाद झगड़ा और तर्क वितर्क करते कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि भोजन भी नहीं करते थे एक दिन उनका झगड़ा सुनकर मकान मालिक उनके पास गया और कहा बहुत हल्ला गुल्ला करते हो क्या समस्या है यदि आप कहो तो हम कोई समाधान करें पत्नी ने कहा ये कहते हैं लड़के को डॉक्टर बनाना है पर मैं उसे वकील बनाना चाहती हूँ मकान मालिक ने कहा तुम लोग उस पर अपनी अपनी रुचि क्यों थोपते हो लड़के को ही बुला लो उससे पूछ लेते हैं कि वह क्या बनना चाहता है उन्होंने कहा लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ मकान मालिक ने कहा अरे जब पैदा ही नहीं हुआ तो अभी से क्यों झगड़ रहे हो जैसा उसका संस्कार होगा वैसा बन जाएगा इसी प्रकार जब आपकी अंतरदृष्टि हो जाएगी तो अपने आप पता लग जाएगा जैसा भीतर देखोगे वैसा बाहर दिखाई देगा जिज्ञासा विभिन्न ग्रंथों में परमात्मा का निवास स्थान हृदय बताया है परंतु ध्यान लगाने के लिए आज्ञा चक्र को ही बताया जाता है कुछ लोग सहस्त्रार्थ में भी परमात्मा का स्थान बताते हैं सत्य क्या है समाधान हृदय चेतन की अभिव्यक्ति का स्थान है भले ही आज का विज्ञान ज्ञान शक्ति का केंद्र मस्तिष्क को मानता हो शास्त्र के अनुसार क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति का स्थान हृदय ही है वैज्ञानिकों को यह समझना चाहिए कि प्राण के बिना कहीं ज्ञान दिखाई नहीं देता इसलिए ज्ञान विशिष्ट में भले ही मस्तिष्क में अभिव्यक्त हो पर उसका केंद्र तो हृदय ही है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का केंद्र होने से चेतन की अभिव्यक्ति का स्थान हृदय ही हो सकता है इसलिए बहुत जगहों पर हृदय का अर्थ मांसपिंड न करके चैतन्य ही करते हैं इसलिए परमात्मा का निवास स्थान जो हृदय को बताया है उसमें कोई दोष नहीं है आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने के लिए अलग दृष्टि से कहा जाता है मन की विशिष्ट अभिव्यक्ति का स्थान आज्ञा चक्र है आपके सभी साधनों में मन की ही समस्या है आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने के लिए कहने का तात्पर्य मन को एकाग्र करने में है आत्मा को एकाग्र करने में नहीं दूसरी बात हृदय में ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा गया है ऐसी बात नहीं हृदय में भी ध्यान करने की प्रक्रिया है जिससे संपूर्ण ज्ञान वहीं जाकर एकीभूत हो जाता है यद्यपि हृदय में ध्यान करना सरल है पर यह बात सबके बस की बात नहीं हृदय चेतन है वहां बैठ जाओ तो और कोई समस्या नहीं आत्म सत्यानुबोधे न संकल्पियतें यदा मांडू के कार्यकार यह हृदय संबंधित प्रक्रिया है पर सबका इसमें प्रवेश संभव न होने से यह कठिन लगती है कुछ लोग सहस्त्रार में भी ध्यान लग, लगाने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं आपका मन एकाग्र होना चाहिए योग दर्शन में तो यहाँ तक कह दिया अंदर ध्यान नहीं लग रहा है तो बाहर लगाओ चित्त को पकड़ना है तो कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा इसलिए इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए कि कहाँ ध्यान लगाना श्रेष्ठ है परमात्मा की अभिव्यक्ति सहस्त्रार्थ में होती है यह भी सत्य है कुछ लोग कहते हैं हृदय का जो पोल है उसमें अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला पुरुष है यह भी सत्य है समझ ठीक हो तो सब सत्य है समझ ही गलत हो जाए तो कोई भाषा सत्य प्रतीत नहीं होती इसलिए कहते हैं शास्त्र गुरु से पढ़ना चाहिए किताबी ज्ञान से भ्रम हो सकता है किसी शब्द का प्रयोग किस तात्पर्य से किया गया है यदि यदि आप नहीं समझे तो उसका दूसरा अर्थ लग सकता है इसलिए अधिक जानने की अपेक्षा जो साधन करना है उसकी समझ अच्छी प्रकार से करके रख ले तभी साधन के लिए अग्रसर होना चाहिए